भाष्य कृत पुनः भगवुन ईश्वर गुररात्मे मोति विभागिने व्योमव्यािणा गुराज ओं नमो नारायण ब्रह्मसूत्र तृतीयाध्याय तृतीय पद अध्याय, चतुर्थ पाद। उसमें तृतीय अधिकरण है स्तुतिमात्रा अधिकरण है उपनिषद वाक्यों को लेकर के विचार है उसमें जितने उपनिषद वाक्य आए हैं पूर्ववादि के अनुसार ये एक स्तुति के रूप में दिखाई देते हैं स्तुति रूप होने से इनका पृथक अर्थ नहीं होता यानी कोई प्रयोजन नहीं होता है जिसके संबंध में जो स्तुति है उसी के साथ उसका अर्थ लगाना होता है प्रयोजन भी उसी से ही प्राप्त होगा इसलिए वेद का विषय कर्म और कर्म संबंधी साधना है तो जितने भी उपनिषद वाक्यों में स्तुतियां हैं ये सब उसी से संबंध करेगा ऐसा यहां पूर्व पक्ष हुआ था तो उसके उत्तर में कहा ऐसा नहीं कहा जा सकते क्योंकि स्तुतियां तब मानी जाती है जब उसका कोई अलग फल नहीं होता है जो पूर्व में आया हुआ फल है उसी का अनुवाद करते जाते हैं तब तो उसी को वैसा मान लिया जा सकता है किंतु यहां तो पूर्व का साथ संबंध नहीं करते हुए अलग फल का विधान किया एक एक उपनिषद में जितने भी उपासनाएं आई हैं, उनका सबका अलग फल कहा है इसलिए स्वतंत्र फल देने के कारण इनको स्वतंत्र ही मानना चाहिए और ये स्तुति परक नहीं है स्तुति के रूप में नहीं इसके लिए आगे एक और सूत्र देंगे उसके हेदु रूप से सूत्र देंगे टीका में देखिए टीका में पहले एक विकल्प किया था कि किम आदि उद्गी प्रत्यय आदि विधि ही स्तुयते किम वदुपास्ति विधि रिथति विकल्प या कि यदि आप स्तुति मानना चाहते हैं तो किस प्रकार की स्तुति है ये उदगीध आदि प्रत्यय उदगीध आदि जो उपासना है ओंगार की उपासना है उदगी उपासना ये इनके विधि की स्तुति हो रही है यानी ओंगार ओंगार उपासना की विधि की तो ये विधि की स्तुति है अथवा उसकी उपासना की स्तुति है उपास विधि उपास्थ्य विधि के संबंध में ऐसे दोनों विकल्प किया तो उद्गी बहुत श्रेष्ठ है इस प्रकार की स्तुति है अथवा तदुपास्ति विधि उसके उपासना को स्तुति किया जा रहा है ये कौन से इसमें विधि किसको मान लिया जाए ऐसे विकल्प किया था तो पहला विकल्प का पहले जो पक्ष है उसका उत्तर प्रथम सूत्र में दे दिया ये उद्गीधादी जो उपासनाएं हैं उद्गी विधि संबंधी स्तुति नहीं है क्योंकि ये अलग प्रकरण में आया हुआ अलग प्रकरण में होने से ये इसका कर्तव्य ही मान लिया जाएगा स्तुति मात्र नहीं अब ये उपासना संबंध में कहते हैं इसलिए कहा न द्वितीय दूसरा पक्ष भी नहीं बनेगा क्योंकि उपास्य विषया अर्पणे योगे लक्षणया या उपास्य विषय का समर्पण करके जो भी उपास्य होता है उपासना के विषय जो होते हैं वो उपास्य कहा जाता है तो उपास्य विषय का अर्पण यानी विश... उपास्य विषय को लेकर के विधि अन्वय योगे विधि के साथ संबंध होने पर भी लक्षण या स्तुत्यर्थत्व योगा था लक्षणा के द्वारा स्तुति अर्थ नहीं माना जा सकता यहां तो लक्षणा के द्वारा स्तुति अर्थ माना होगा उपास की स्तुति है फल कथन भी स्तुति में आ मानना होगा तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ये उपास्य विषय का विशेष विधान किया उपास्य विषय भी वहां स्पष्ट है प्रस्तुत है और उपासना विधि भी वहां स्पष्ट है इस स्थिति में लक्षणा के द्वारा यानी ऐसे अन्यत्र संबंध नहीं करता है इसलिए ये स्तुति होना चाहिए ये कहना उचित नहीं होगा इसके लिए सूत्र दे भाव भावशब्दाचा भाव शब्दात् भाव शब्द का अर्थ है यहाँ विधि को साक्षात प्रतिपादन करने वाले प्रत्यय युक्त शब्द प्राप्त होते भाव शब्दात् शब्दात्मन इसका अस्तित्व तो दिखाता विधि ही है ऐसा स्पष्ट रूप से वहां प्राप्त होता है इसलिए भाव शब्द से अर्थ है यहाँ जो जो विधान करना है क्योंकि स्तुदी में स्तुति वाक्य जो भी होते हैं उसमें विधान परक कोई शब्द नहीं मिलता ये, ये ऐसा करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए इसको विधान कहते हैं नियम बनाते हैं ऐसा शब्द स्तुदियों में नहीं मिलता किंतु यहाँ उपासना में उपासना परक वाक्यों में यहां स्पष्ट रूप से आ, लिंग लकार आदि जो नियम बताते करना चाहिए ऐसा ये का प्रयोग मिलता है तो वो भाव शब्द के द्वारा साक्षात शब्द के द्वारा ही इसका प्रतिपादन किया गया तो उस स्थिति में इसको उपासना क्या स्तुति कैसे मान सकते ये करने के लिए कहा है और वो प्रत्यय लगा हुआ इसलिए भाव शब्दाच ये कहा भाष्य मिलेगी उद्गी उपासित अब ये उद्गी की उपासना करें ये विधिलिंग का प्रयोग किया है और साम उपासित इसमें भी विधिलिंग का प्रयोग किया है ये कोई स्तुति के लिए नहीं हो सकता अहमुक्तमस्मी विद्यात इसमें भी लिंगलकार का प्रयोग किया इत्यादय विस्पष्टा विधिशब्दा श्रूयते कहते ये स्पष्ट रूप से विधि का ही विधान करते हुए शब्द सुनाई पड़ते अब इन शब्दों का अर्थ अन्यथा कैसे किया जा सकता इसमें विधि लकार लगा हुआ है स्पष्ट रूप से कथन है तो उसको वैसा ही स्वीकार करना चाहिए ये कर्म के केस स्तुति है ऐसा तो नहीं हो सकता तेजस स्तुतिमात्र प्रयोजनताया व्याहन्य रन यदि इन लकारों से युक्त स्पष्ट विधि वाक्यों को केवल स्तुतिमात्र कहकर छोड़ दिया जाए तो इनका अर्थ हनित हो जाएगा मतलब उसकी हानि होगी व्याहन उसका व्याहत हो जाएगा कहा उपासिता उपासना करो उदगी धम सामो उपासिता और आप कह रहे हैं केवल सुधि के लिए है ऐसा कैसे होगा तो वहां व्याहति हो जाएगी यानी शब्द का अर्थ को त्याग करके अन्य अर्थ में परिवर्तित करना शब्द की व्याहती है उसका नाश कर देना वो कहा कुछ और माना कुछ और वो तो ठीक नहीं होता सामान्य व्यवहार में भी जो वक्ता जिस शब्द का प्रयोग करता है उसके अनुसार ही उसका अर्थ जानना होता है यदि ऐसा नहीं करते हैं तो लोग में भी कहा जाता है की हमने कुछ कहा आपने कुछ माना ऐसा हो नहीं सकता उससे प्रयोजन नहीं होता इसलिए यहाँ जो स्पष्ट विधियां हैं इन विधियों को देख करके यही लगता है कि ये स्तुति मात्र के लिए नहीं है ये उपासना कराने के लिए बोला जा रहा है तो उद्जीद की उपासना ओंकार की उपासना करो ऐसे साधक को आदेश दे रहा है यथाच न्याय विदाम स्मरणम कहते हैं कि इस विषय में जानने वाले विद्वान न्यायवेता इस विषय में ऐसा कहते हैं कि कहा किस प्रकार से विधि मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए इसमें एक संक्षिप्त श्लोक बनाया उन्होंने इसका उदाहरण जो है ये बहुत पुरातन श्लोक मालूम पड़ता है इसके लिए टिप्पणी में दिया एदच्च न्यायविदा स्मरण साबर भाषे भी उदाहरण साबर में भी ये उदाहरण दिया गया और यहां भी दिया कुरिया क्रिएत कर्तव्य भवे सियादी पंचम एक वेदेश नियतम विधिलक्षणम कहते हैं कि सभी वेदों में विधि शब्दों को पहचानने का क्रम क्या है किस प्रकार पहचाना जा सकता है ये सर्वेदेशु सभी वेदों में नियतम विधि लक्षण निश्चित रूप से विधि का लक्षण कैसे जानना चाहिए इसके लिए पांच कहा गया कुरियात क्रिएत कर्तव्यम भवेत इति पंचम ये जो सामान्य धातु है ये कृय धातु और भू धातु और अस धातु का प्रयोग किया सब में विधिलिंग और तव्यत प्रत्यय दिखाया तो कुरियात ये विधिलिंग का रूप है क्रिएता भी विधिलिंग का रूप है कर्तव्य तव्यत प्रत्यय है भवेत भू धातु का विधिलिंग है सियात अस धातु का विधिलिंग है तो ये पांच जो दिया यानी पांच से संबंधित सभी को लेना चाहिए तो यह पांच जहां आता है उसी को ही विधि मान लिया जाता है ये पांच से केवल धाधु सामान्य कहा है और जो जो धाधु का अर्थ सहीदा आएगा उसको वैसा लेना पड़ेगा कि यह भू धाधु के जगह पर गम धातु भी आ सकते हैं और भी कोई धादु आ सकते है ये जैसा धाधु आएगा वैसा उपासधा में अलग धातु आस धातु आदि इस प्रकार से लेना चाहिए लेकिन नियम तो यही है कि इस प्रकार कुरियात क्रियेद कर्तव्य भवेद सद पंचम इत्यादि वाक्य जहाँ आता है उसको वैसा ही विधि में मान लिया जाता है और इसका अन्यथा अर्थ नहीं हो सकता तो लिंग आदि अर्थो विधिरिति रीति मनमान तय कहते हैं कि लिंग आदि अर्थ को विधि मान करके इस श्लोक में ऐसा स्मरण किया गया लिंगादि अर्थ जो लिंग लकार का प्रयोग किया तो लिंगा आदि अर्थ में आता है लोट लकार भी आता है लिंग लिंगलकार के स्थान में तो लोट लगा भी उसी अर्थ में होता है तबियत भी उसी अर्थ में होता है आनियर प्रत्यय भी उसी अर्थ में होता है तो ये सभी वहां होते हैं और एक लेट लकार वेद में होगा तो उसी को भी ऐसा मान लिया जाता है ये सब लिंगादि अर्थ में होता है लिंगादि अर्थो विधि विधि मन्यमान एवं स्मरण इसको स्मरण करने का प्रयोजन यही है कि लिंगलकार आदि हो तो उसमें आदेश ही माना जाता है जैसा हम भाषा में भी चाहिए करना चाहिए ऐसा चाहिए का प्रयोग करते हैं जहां वो लिंगलाकार का अर्थ में आता है प्रदीप प्रकरणम चला श्राव्य और दूसरी बात है कि एक एक उपासना के प्रकरण में अलग अलग फल कथन किया है के यहां एक नियम यह है कि एक प्रकरण कैसा समाप्त होता है यानी किसी कर्म का विधान करना आरंभ कर दिया और वो प्रकरण चलता गया उसकी चर्चा चलती गई और बाद में कहा जाकर के वो प्रकरण समाप्त होता है उस विषय का प्रतिपादन कहा समाप्त होता है इस विषय में उनका कहना है कि पहले विधिवाक्य आता है उसके बाद में उसके लिए साधन का विधान होता है और उसके बाद उसका फल कथन होता है तो जब फल कथन पूरा हो जाता है तब उसको एक प्रकरण मान लिया जाता तो पहले आपको क्या चाहिए वो करने के लिए कहा और किन साधनों से करना है उसी का विधान किया और क्या क्या फल उससे प्राप्त होगा उसका विधान किया इतना विधान करने के... एक प्रकरण पूरा हो जाता है प्रकरण दो विभाग में कहते हैं अवान्ध्र प्रकरण और महाप्रकरण अवान्ध्र प्रकरणों का तात्पर्य महाप्रकरण से निकाला जाता है तो वो प्रकरण को आगे पीछे देकर के उसमें क्या क्या कहा उसका सारांश निचोड़ निकाल दिया जाता है इस प्रकार से जब फल कथन पूरा हो गया उसके उसका उतना तो फल मानना ही पड़ेगा स्वीकार करना पड़ेगा ऐसे ही हमारा उपनिषदों में भी एक एक प्रकरण में प्रदी प्रकरण में फल कथन सुनाई देता है जैसे आपई दाह कामान भवती वो सभी कामनाओं को प्राप्त करने वाला होता है यही उसी प्रकरण में है उदगीता उपासना के प्रकरण में सामो उपासना के विषय में कामान इष्टे तो ये काम गान से इष्टे ये जब इस प्रकार गान करते हैं तो सारे कामनाओं को प्राप्त कराने वाला होता है यजमान के लिए सारे कामनाएं प्राप्त हो जाती है कल्पन देहा लोगा ऊर्ध्च आवृत्ता इत्यादि का ये सारे लोग प्राप्त होते हैं ऊर्ध् लोग आवृत्त सारे लोग उनके लिए प्राप्त हो जाते हैं जो जो लोग प्राप्ति के लिए जो जो स्थान प्राप्त करने के लिए वो गान करते हैं उपासना करते हैं वो प्राप्त होता है तस्माद अभी उपासना विधानार्था उद्गीधादि श्रुदय इसलिए उपासना के विधान के लिए ही ये उद्गीधादि श्रुति है ऐसा मानना पड़ेगा ये विधान ही है कोई स्तुति नहीं इसकी टीका देखिए टीका में ये जो श्लोक दिया, क्रिये आ, इसका उपायलि से दूसरे पंक्ति से देखिए जहां से छोड़ा था सन्नीत विधेषपणेन रसदमादि रसतमादीना संभवती तदीय स्तुतिपरत्म त्रयुक्त स्तुतिपेक्षाया विषयापण से अंतरंगवादस्तुतिपर न कि वो वक्तव्य मनुअानु व्याचस्ट सन्निहित विधि के विषय के संबंध में जो विचार करते हैं अर्थ विश्लेषण करते हैं तो रसदमत्वादि वादान संभव स्तुति परत्व तो जब देखते हैं तो वहां ये पृथ्वी आदि रस के साथ संबंध करके कहा रसतम ऐसे करके स्तुति की तो उद्जीत को रसतम कहा यह ठीक है कि उतने अंश में अन्य अन्य से ये श्रेष्ठ है ऐसा दिखाने के लिए जब कहा तो उतने अंश में उसको स्तुति मानना पड़ेगा वो सबसे श्रेष्ठ है कहा और अन्य को निंदा करके कहा तो पृथ्वी आदि रूप में श्रेष्ठत्व तो बताया तो उतने अंश में तो स्तुति हो सकती है तो तदि यह परत्व है इसमें ऐसा मानने करने के कोई दोष नहीं किंतु वो तो स्तुति के साथ संबंध करके जो विधान किया जा रहा उसको स्तुति नहीं मान दिया मान सकते स्तुति अपेक्ष विषयापण से अंदरंगत्वा, वहां स्तुदी को मुख्य मानना चाहिए अथवा उस स्तुदी के द्वारा जिस विषय को प्रतिपादन करना चाहते हैं उसको मुख्य मानना चाहिए ये यहां विश्लेषण करना है आपको कहा कि ये सबसे अच्छा है करके बहुत समय लंबे स्तुति की अब वो स्तुति ही वहां मुख्य है कि वहां स्तुति के द्वारा जो क्या जो कहना चाहता है वो मुख्य होता है किंतु ये वस्तुस्थिति यही है कि स्तुति तो कोई विषय को आपके मन में उतारने के लिए होती है किसी विषय में आप स्तुति करते हैं अच्छा अच्छा अच्छाई की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि उसका अर्पण कर रहा है आपके मन में उसको उतार रहा जा रहा है इसलिए विषयार्पण से वो विषय को अर्पण करने के उद्देश्य से ही वहां स्तुति आदि होती है स्तुति आदि केवल स्तुति के लिए नहीं होता है वो अपने तात्पर्य के बिना स्तुति नहीं होती है इसीलिए जैसा वो वाक्य आया था रसदमत्व आदि वाक्य एस रसानाम रसदमहा इत्यादि वाक्य आया तो ये जो वाक्य है उसमें उद्गी उपासना की स्तुति के लिए है वो वाक्य के द्वारा उद्गीद को मुख्य मानकर के उसमें स्तुति बता तत्र कर्मांग स्तुति परत्व नाईती वक्तव्य ऐसी स्थिति में ये कर्मांग की स्तुति नहीं है इसके विषय में क्या कहना क्योंकि कर्म का यहां कोई विधान है नहीं उपासना में भी जो भी कहा जा रहा है उसका विषय समर्पण वहां उद्देश्य होता है और जो कोई भी स्तुति करते हैं उसका उद्देश्य वही होता है केवल स्तुति करने के लिए स्तुति नहीं होती है लिंगादि स्मरणाथ कथम उपासित इत्यादि शब्दस्य से विधि परदा संज्ञा यहाँ उद्गी उपासित इत्यादि वाक्य आया ये उपासित में लिंग लकार लगा हुआ है लिंग लकार का अर्थ होता है विधि निमंत्रण आमंत्रण अभीष्ट संप्रशन अर्थेशया है तो लिंग लकार में केवल विधि ही नहीं है विधि के बाद में विधि निमंत्रण आमंत्रण इत्यादि सब अर्थ में लिंग लकार होता है तो आप यहाँ विधि ही कैसे लेते हैं तो निमंत्रण आमंत्रण आदि भी हो सकता है तो इसीलिए ऐसे आशंका होने पर कहते हैं तथा च इत्यादि से कहा कि ये है जो है ना न्यायवेदता इसके विषय में ऐसा कहते हैं कि जो विधान आता है विधि लिंग को लेकर के उसका ये अर्थ समझना चाहिए सर्व सर्ववेदेश नियतम विधि लक्षणम ऐसा कहा तो कुरियात क्रियेदक कर्तव्य यहां कोई आमंत्रण आदि के लिए नहीं होता धाधुनाम अनेकत्व भी डुत्कृकरण करने सत्तायाम अस इति त्रिनेव वादू भावना सामान्य सामान्यवाचि सर्वव्याप्तर्थ उदाहरण बहुत सारे धातु है तो यहां केवल तीन धातु का ग्रहण किया ऐसा क्यों कहते हैं ये तीन धातु का ग्रहण करने से इससे याद होता है सभी धातु में इसका संबंध हो जाएगा कृ धातु सभी धातु का अर्थ बता सकता है भू धादू सभी धादु का अर्थ बता सकता है अस धादु भी भू धादु के अर्थ में होता है सभी धादु का अर्थ बता सकता है इसीलिए यहां भावना सामान्य यानी धादु के क्रियावाचक को सभी को लेने की दृष्टि से यहां क्रिया सामान्य ले लिया तो सामान्य क्रिया कहने पर बाकी क्रिया भी वहां आ जाती है ये श्लोक में ऐसा किया और श्लोक अर्थ करते हैं आक्षिप्त कर्त भावना कुरियादितुक्ता कुरियाद में यहाँ ये जो भावना है यहां भावना मान क्रिया है तो कुरियाद में जो क्रिया है वो आक्षिप्त कर्तिका है वहां को, किसी को करने के लिए कहा जा रहा है कुरियात वो आक्षेप करता है कोई कर्ता वहां है वो ऐसा मालूम बढ़ता है यदि कर्ता नहीं है तो क्रिया नहीं होगी इसलिए शैव आक्षिप्त कर्तिका क्रिएद उदाहरण इसी प्रकार क्रिएदा भी वही है क्योंकि एक तो आत्मनिपद या दूसरा परस्मपद या दो ही भेद है क्रियाता सै कर्तव्य मिथि धादुअर्थ उपसर्जन भोदा अभेदा भेद और उसके बाद में उसी को वो जो कर्ता के द्वारा कहा जा रहा है क्रिया कर्तव्य रूप से कहा जा रहा है तो उसी को कर्तव्यम कर्तव्य में तव्य प्रत्यय लगाया ये कृत प्रत्यय लगा करके धादुअर्थ का संबंध को उपसर्जन मान करके धादु वहां मुख्य नहीं है वो करना वहां मुख्य होता है जैसे तबियत प्रत्यय होते हैं तबियत प्रत्यय में जो नियम बताया जाता है वो करना ही है ऐसा अर्थ वहां लगता है अब केवल कृ धाधु का प्रयोग किया तो कुछ करना है ऐसा मालूम पड़ता है तो कुछ करना है तो क्या करना है वो बाद में आप चिंतन करते हैं लेकिन सुनते ही आपके मन में ये करना चाहिए ऐसा अर्थ आता है कर्तव्य का अर्थ होता है करने योग्य करना चाहिए ऐसा अर्थ में होता है इसलिए प्रत्यय आदि से भी होगा तव्यत के साथ में उसी अर्थ में आनियर प्रत्यय भी आता है एक प्रत्यय भी आता है ये सारे उसी अर्थ में होते हैं तो उसी को वहां क्रिया जो कृत्य प्रत्यय है कृत्य प्रत्यय में तव्यत तव्य आनियर ये जो प्रत्यय आया इनको सबको यहाँ अर्थ में लिया गया है भवेद इतरा भी भूयेदा भवितव्यम इत्यादि उदाहर इसी प्रकार भूदादु से भी भवेद भूये दवितव्यम आदि का भी ग्रहण कर, ले, कर लेना चाहिए पाठक्रम अनुसृत्या पंचम इत्युक्तम यहाँ पांच कहा गया है इसलिए पंचम ऐसा कहा एक दो तीन चार पांच पांच क्रियापद दिया है इसलिए पांच को ले पांच ही है ऐसी बात नहीं है कि ये तो जितने धादु है उतने हो जाएंगे भवेरस्ते भी प्राप्त प्राप्त भवती दृष्टि पृथक अस्तित्व उदाहरण यद्यवती भूधादु का और अस्त धादु का एक ही अर्थ होता है दोनों में से एक का प्रयोग करने से अर्थ हो जाता है राम भवती रा अस्थि दोनों का अर्थ एक ही होगा फिर दोनों को अलग क्यों प्रयोग किया कहते हैं कि यह भवदी का एक दूसरा अर्थ भी होता है प्राप्ति अर्थ भी होता है प्राप्ति के अर्थ प्रकाशित करते हुए भी भवदी का अर्थ होता है यानी शह भविष्य ऐसा बोला तो उसका मतलब कल प्राप्त होगा ऐसा अर्थ आ जाता है कि कल वो चीज प्राप्त होने वाली है ऐसा भी अर्थ होता है इसलिए प्राप्त अर्थ विशेष यह होता है लेकिन अस्धादु में ऐसा नहीं होता है असधादु में केवल अस्तित्व मात्र का बोध कराता है और राम अत्र भवति ऐसा कहने का अर्थ भी ऐसे होता है कल राम यहां होगा इसका अर्थ है कल यहां राम आ जाएगा ऐसे अर्थ होता है इसलिए कभी कभी वो धादु का अन्य अर्थ में प्रयोग होता है तो इसलिए स्पष्ट रूप से असधाधु का भी प्रयोग किया करता है पूर्व यहाण द्रष्ट्य सैद्वादी में भी ये विधिलिंका जो भी कर्तव्य आदि में तवय प्रत भी मानना चाहिए अस्त तो प्रत्यादि अलग नहीं होते हैं भूधा ही होता है पाठक्रमु पंचमीअुगत धा, प्रत्यय सर्वनाश्रेयसाधनो विधिच्य न तो प्रदिधातु प्रत्यय जब भावना भेद अस्थिति मत्वाह तो इन धातुओं का तीन धातुओं का प्रयोग करने पर भावना के अनुसार सर्वभावना मन सभी प्रकार के क्रिया या भावना का अर्थ क्रिया ये व्याकरण में जब भावना कहते हैं या भाव कहते हैं तो क्रिया होती है तो क्रिया से जो अर्थ समझ में आता है उसको भावना कहते हैं तो क्रिया सुनने के बाद में आपके मन में कोई भाव उत्पन्न होता है करने की दृष्टि से उसको भावना कहते हैं ये भावना मीमांसों के यहाँ है मुझे ये करना चाहिए ऐसी भावना होती है ना प्रति धातु प्रत्यय ज भावना भेद अस्थिति मत आ एक एक धातु को अलग करके बताने की आवश्यकता नहीं कोई भी धातु सुनने के बाद में उसमें जो भावना होती है मुझे ये करना चाहिए ऐसी जो भावना होती है वो समान होती है उसको अलग अलग बताने की आवश्यकता नहीं है अब धादु के अर्थ में वो प्रयोग अलग अलग हो जाता है जैसा गंधव्यम बोल दिया तो वो भावना उसमें मुझे जाना चाहिए ऐसा होता है किंतु जाना ये जो क्रिया है वहां गौण है मुझे करना चाहिए यही मुख्य होता है इस प्रकार मीमांस बताते हैं तो धादु का अर्थ गौण होता है और उसमें जो प्रत्यय लगा हुआ वो मुख्य होता है तो पहले आप करना चाहिए ऐसे समझेंगे उसके बाद में पूछें जैसा किसी ने कहा करो इतना बोल दिया तो आपने सुना करो इतना सुना तुरंत आपके मन में एक भाव आता है कि मुझे करना चाहिए फिर उसके बाद पूछता है कि क्या करना चाहिए बाद में आता है धादु का अर्थ तो बाद में आता है इसलिए वो गौण मानते हैं पहले तो करना चाहिए यही मानते यही भी मान सकोगे नियम है कथम तर ही, ही निमंत्रणादिशु लिंगानिस्मरणम मिथो विरोधादिशंग्य उत्सर्ग दो वेदे विधिपरदा लिंगादय अपवादा अन्थावितिप्रेता कि ये निमंत्रणादि जो अर्थ है विधि का लिंगलकार का जो निमंत्रणांत्रणादि अर्थ है तो इसके संबंध में कहते हैं कि निमंत्रणादिष् लिंगादिस्मरण निमंत्रणादि अर्थों में लिंग लगा से लोड लगा लिंग लगा लोट लगार, लगार दोनों का स्मरण किया पाणिनि जी ने तो मिधो विरोधादित्य आशंका उत्सर्ग दो ये दोनों का विरोध होगा यानी निमंत्रण आमंत्रण में उन अर्थों को लेंगे और विधिपरक अर्थ लेंगे तो इसमें परस्पर विरोध हो सकता है ऐसे आशंका करने पर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये पहले सामान्य रूप से जो लिंग लकार का अर्थ है विधि ही है विधि ही प्रथम अर्थ है उसके बाद में निमंत्रण आमंत्रण आदि अर्थ भी आया है इसलिए उत्सर्गदो वेधे विधि परदा लिंगादय विधि परा लिंगादय उत्सर्गद मैंने सामान्य नियम के अनुसार वेद में लिंग लकार आदि को विधिपरक ही माना है व्याकरण में जो लिंगलकार है वो विधिपरक माना है जिसको पोटेंशियल मूड कहते हैं उसको विधिपरक माना है वो उसका सामान्य नियम है यो निमंत्रण आमंत्रण आदि सब विशेष है यो तत्त में अलग अलग करके आता है लेकिन यहां तो सामान्य रूप से जहां लिंगलकार आया उसका विधि ही मान जाता है तो अबवाद अन्य तो मित्र विप्रेत्या, इसलिए यहां जो बाकी निमंत्रण आदि का यहां विषय नहीं है लिंगलकार आदि से हम विधि पर ही अर्थ साक्षात ले सकते हैं ये कहा इस प्रकार उदगी श्रुद्धि नाम स्तुत्यथत्व भावे हेत्वअरम चकार सुचित इस प्रकार से उदगी जो विधियां है ये स्तुतिपरक नहीं है ऐसा निश्चय हो गया इसके लिए ये अलग हेतु यहाँ भाव शब्दा हेतु दिया फल श्रवण उदाहरण इस प्रकार उसके लिए और हेतु दिया है फलभेद भेद प्रदि प्रकरणम चला अलग अलग फल का कथन किया है ये सूत्र में जो चकार आया चकार के द्वारा फल कथन को भी यहाँ हेतु में लिया है पूर्वोक्त अपूर्वत्वादी समुच्चयाथम अबीत अर्थ पूर्वोक्त अभी शब्द को जोड़ने के लिए यहां अंत में अभी भी कहा तस्माद आपी, तस्माद आपी, ये अंत में भाषिकार ने कहा आप, तस्माद उपासना विधान उद्गी तो अभी निर्णय क्या हुआ इस प्रकरण का जब उदगीता जो उपासनाएं हैं मुख्य उपासनाएं आई है, है उपनिषदों में उनको स्तुति मात्र मानना चाहा पूर्व पक्ष ने तो सिद्धांती ने उनको स्तुति नहीं मान सकते हैं वो विधि ही है कारण क्या है एक तो विधान परक शब्द आया है उपास इत्यादि और दूसरा सभी में फल कथन आया इन दो हेतुओं से इनको विधि ही मानना चाहिए केवल स्तुति नहीं है ऐसा निश्चय किया इसमें अब इसी प्रकार एक और अधिकरण इसी के संबंध में आएगा उसके बाद में फिर कुछ चतुर्थ अध्याय का विषय के संबंध करके वो साधन के विषय में निश्चय करेंगे कौन कौन साधन अभी होना चाहिए अब तक जो तृतीय पाद में जिन साधनों का विचार किया सब उपासनापरक था बौद्ध उपासनाओं के बारे में चर्चा की कैसे निश्चय करना चाहिए इत्यादि अब यहां से लेकर के कुछ प्रैक्टिकल साधन बताना चाहेंगे कि अब जो ब्रह्म विद्या प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए कहां से साधन आरंभ करना चाहिए क्या करना चाहिए उनको अग्नि आदि साधन को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये सब विचार बताएंगे तो एक और अधिकरण है इस विषय में अभी चतुर्थ अधिकरण ये भी ऐसा ही अधिकारण है पूर्वादि कहता है कि आपके जो उपनिषद है ना उपनिषद पढ़ने से हमें ऐसा लगता है ये सब कथाएं और क्या है? कथा कह रहे हैं? कि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी फिर याज्ञवल्क्य सन्यास लेने जा रहे थे तो उन्होंने दोनों पत्नियों को बुला के सामने बिठाया और उसके बाद में कहा देखो हम इधर से संन्यास लेना चाहते हैं तो जो कुछ संपत्ति आदि है हम दोनों में बंटवारा करते हैं ऐसे करके कथा बता रहे और उसके बाद में फिर बंटवारे किया और बाद में फिर मैत्रेयी ने प्रश्न किया उसका उत्तर दिया फिर याद नहीं बल्कि चले गए और हुआ क्या इसमें एक कथा ही तो और इसी प्रकार देखते हैं वो कुछ ऋषि कुमार एक ऋषि के पास जाते हैं प्रश्न प्र... पूछते हैं फिर उत्तर देते हैं सब जगह कथा ही है में देखू वहां भी कथा है आयू में वहां भी कुछ कथा है तो ये सब जगह कथाएं हैं तो ये आपकी उपनिषद ये कथा पुस्तक जैसे है अब क्यों ऐसा कह रहे क्योंकि ये कथा इसलिए है कि हमारे जो जो यजमान यत्न करते हैं न यत्न करके करके थक जाता बहुत सीरियसली काम कर रहा है थक जाता है। जब थक जाता है तो वहां एक नियम आ पारिप्लवम आचक्षिता तो यजमान जब थक जाता है तो उसको एक कथा सुनानी चाहिए थोड़ा तो मनोरंजन हो जाएगा तो ब्रेक हो जाता है तो वो कर्म करते करते थक जाते हैं तो बीच बीच में पारिप्लव कहना होता है पारिप्लव नाम ऐसे बीच में कहने की कथा कि बोलना है कि बहुत पहले एक राजा था हाँ एक मनु मनुर राजा ऐसे बहुत बड़ा राजा मनु था उन्होंने ऐसा ऐसा किया फिर सृष्टि को बनाया फिर ये किया वो किया ऐसे कुछ कथाओं को बताना होता है ऐसा ही यहां भी है कि जब वो यजमान कर्म करके थक जाता है तो बीच में कुछ ब्रेक करने के लिए ये कथाएं रखी गई है और वास्तव में इसमें कुछ ऐसे कोई तथ्य है वो पारिप्लव में कोई तथ्य नहीं मानते वो तो उसका उद्देश्य यही है कि यजमान का मनोरंजन हो जाए ऐसा ही आपको कथा पढ़ने से मनोरंजन होता है और क्या होता है अब अच्छे लगते हैं पढ़ते हैं तो आनंद आता है तो इसके लिए ये उपनिषद बने वो पहले बोला स्तुदी के लिए है अब स्तुदी के लिए नहीं है ये तो स्तुति से भी आगे है ये कथा है बल कथा मात्र नहीं तो अभी याद में बल्कि इनके सब कथा कहने की क्या आवश्यकता और कोई एक ज्ञान श्रुदी नाम के एक राजा था और उनको बहुत देता था बहुत दान करने वाला था बहुत यज्ञ करने वाला था फिर उन्होंने एक बार आ, अपने महल के ऊपर चल रहा था तो फिर ऐसा देखा दो हमस पक्षियों को देखा फिर इत्यादि आता है सारे कथा है इसीलिए ये कहना चाहते हैं कि ये जो उपनिषद के वाक्य है इसका अपना कोई तात्पर्य नहीं ये जो यजमान यज्ञ करते हैं उनके लिए कथा के रूप में सुनाने के लिए है ऐसा आक्षेप करते हैं तो उसका समाधान करते हैं बोलते हैं तो कथा तो इसमें भी है कथा आपके पास भी है लेकिन हमारी कथा में थोड़ा अंदर है ये बताएंगे इसके लिए प्रकरण है पहले शारीरिक नया संग्रह देखिए शारीरिक न्याय संग्रह है पारिप्लवाधिकरण के ये प्रसिद्ध है ये अधिकरण आख्यानाम गुरुशिष्य समाजार प्रदर्शन द्वारेण बुद्धि सौगर्य द्वारेण वाक्यार्थ प्रत्यय हेतुत्व सामर्थ्य लिंग सिद्धम ये आख्यान मन कथाएं कथाओं का ऐसा होता है गुरुशिष्य समाचार प्रदर्शन न कथाओं में गुरुशिष्य का संबंध दिखाता है एक शिष्य है वो गुरु के पास गया और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा और गुरु ने ऐसा उत्तर दिया एक गुरु-शिष्य समाचार समाचार मतलब संवाद उनके जो आचरण किस प्रकार इस विद्या को प्राप्त करना चाहिए ऐसे ज्ञान प्राप्त होता है गुरु गुरु-शिष्य समाचार प्रदर्शन द्वारे न बुद्धि सौकर्य द्वारे न च और उसी में बुद्धि में सौकर्य आ जाता है यानी बुद्धि थोड़ी सरल हो जाती है ऐसे गुरु शिष्य संवाद के द्वारा जब कहते हैं तो ग्रहण करना आसान होता है क्योंकि जो आपके मन में प्रश्न रहते हैं वही मन आपका प्रश्न है, शिष्य के द्वारा पूछा जाता है तो आपको भी समझ में आता है कि ऐसा पूछना चाहिए ऐसा गुरु उत्तर देते इत्यादि समझ में आता है तो ग्रहण करने के लिए सुविधा होती है यदि कथा के माध्यम से कहते यदि जैसा अभी हम ब्रह्मसूत्र कर रहे हैं तो अभी हम पंक्ति को एक एक शब्द को लेकर के अर्थ बताते जा रहे यदि ये इसी को ही कथा के रूप में बता दिया जाए तो और अच्छा लगेगा बोर नहीं होगा ना तो एक एक शब्द बोल करके बोलते इसका सारांश बताइए सब ऐसे बोलेगा तो सारांश बताइए बोलने को तो कथा रूप में बताना है ऐसा इसने पूछा फिर इसने उत्तर दिया बस वो अब ऐसा बताने के लिए दो ही मिलेगा यहाँ कोई कथा तो है नहीं अब वो पूरा तर्क देना पड़ेगा क्या क्या तर्क दिया क्या क्या तर्क से उत्तर दिया पूर्व पक्ष का तर्क सिद्धांत का तर्क इसीलिए बुद्धि सौगर्य हो जाता है यदि सरलता से कथा के माध्यम से कोई भी बात कही जाती है तो बुद्धि सौगर्य हो जाता है और उससे क्या प्रयोजन होगा वाक्यार्थ प्रत्यय हेतुत्व सामर्थ्य लिंग सिद्धम वो वाक्यार्थ प्रत्यय हो जाता है वाक्यार्थ का ज्ञान स्पष्ट हो जाता सरल हो जाता यही सामर्थ्य लिंग सिद्धम यही लिंग प्रमाण से सिद्ध होता क्या है क् ये कथाओं को बीच में इसलिए लाया जैसा अभी मा याज्ञवल्के की कथा लाई याज्ञवल्क्य की कथा क्यों लाई कि ये दो चीज दिखाने के लिए एक तो याज्ञवल्क्य बड़े विद्वान थे कर्मकांडी थे वेदों के आचार्य थे ऐसा होते हुए भी जब गृहस्थाश्रम पूरा हो गया वहां का कर्तव्य संपन्न होने के बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और वैराग्य प्राप्त एक तो ज्ञान उससे होता दूसरे ऐसे ही भाव में रहने वाली उनकी पत्नी है मैत्रेयी तो मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य ने उसी अमृतत्व का उपदेश दिया लेकिन उनको लेके सन्यास में नहीं गए क्योंकि सन्यास में तो अकेला ही जाना चाहिए उनको लेके नहीं जा सकते इसलिए मैत्रेयी तो घर में ही है विभाजन करके दिया और मैत्रेय ने सब मना कर दिया कि मुझे ये संपत्ति आदि नहीं चाहिए आप इतने संपत्ति को छोड़ करके जहां जा रहे हैं जिसके लिए जा रहे हैं अब लगता है कि इससे भी बहुत बड़ी कोई चीज है वो, तभी तो आप इतने छोड़ के जा रहे हैं नहीं तो जीवन भर बहुत प्रयत्न करके एकत्र किए ये जो धन है संपत्ति है ये एकदम छोड़ करके आप तो नहीं जाएंगे इसका मतलब इससे भी कोई बढ़िया वहा आपको मिल रहा इससे मैत्रेयी के अंदर जो वैराग्य भावना है वो भी प्रकट हो जाता है अब वो वैराग्य सम्पन्न है जिज्ञासु है इसके कारण उनको उपदेश देना चाहिए ये मालूम पड़ता है ऐसे ही सब कथाओं में है गुरु के पास कैसे जाके प्रश्न करना चाहिए उत्तर कैसा देना चाहिए इत्यादि अस्िप्लव आचक्षिद यदि पारिप्लव श्रुत्या आख्यानाम अन्य पर प्रतिपादकतया अपवादे प्राप्त तब कहते हैं कि ये इस प्रकार के जितने भी वाक्य प्राप्त होते हैं इसमें पारिप्लव आचक्षिता एक नियम आता है कि पुत्राम पुत्रमत्या मत्या परिवृताय राज्ञे पारिप्लव आचक्षिता अश्वमेध याग है अश्वेध याग बहुत बड़ा याग होता है वो तो साल भर चलता है तो ये अश्वमेध याग के प्रकरण में यह पारिप्लव कथन की बात आई है अन्य अन्य आग में भी है अश्वमेध याग में मुख्य है कारण क्या है एक साल तक लगातार याज्ञवल को नहीं जो यजमान जो होते हैं उनको व्रत धारण करते हुए नियमों को पालन करते हुए निरंतर करना पड़ता है तो थक जाते हैं एक साल तक लगातार करना कोई आसान काम है तो व्रत भी करना पड़ता है थक जाते हैं तो बीच बीच में उनको पारिप्लव सुनाना पड़ता है वो कोई भी कथा कैसे भी नहीं सुनाएंगे वो कौन सुनाएगा वो ऋतु भी सुनाएंगे और कौन कौन सुनने के लिए बैठेगा यजमान यजमान पत्नी और उनके परिवार सब बैठेंगे सुनने के लिए उतना ही होगा और जितना वहां कहा है उतना ही बोलना है पारिप्लव सुनाने का मतलब इधर उधर की कथा बताए मजाक बोल दिया फिर राजनीति की बात कही ऐसा नहीं होगा टाइम पास करना नहीं वो वहां जो कहा है उतना ही कहना है उससे क्या है उनके यजमान के मन में कुछ ऊर्जा भी आ जाती है कि और करने की इच्छा होती है बहुत बड़े राजाओं ने ऐसा किया इत्यादि सुनने इस उद्देश्य से वहां पारिप्लव कहने का कहा है उसी को लेकर के कहते हैं कि इसीलिए ये जो पारिप्लव श्रुतिया ये पारिप्लव श्रुति है आख्यान अन्य पर प्रतिपादक है इसका अर्थ है कि ये आख्यान जितने भी कथाएं हैं वो अन्य परक है अन्य परक मानी ये कथा कौन सुनाई जाती है पारिप्लव क्यों सुनाया जाता है वो इसलिए कि वो यजमान सुने और यजमान के अंदर और धैर्य आ जाए और उत्साह उत्पन्न हो और उसके साथ वो कर्म को आगे बढ़ाते जाए इसलिए उनको सुनाया जाता है अन्य परक है ये पारिप्लव कथा सुनकर के कोई ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष होगा ऐसा उद्देश्य है नहीं जैसा आप बता रहे आप कहते हो कि उपनिषदों का ज्ञान होने से आपको मोक्ष सिद्ध होगा लेकिन ऐसा नहीं ये तो कथा है इसे मोक्ष नहीं सिद्ध होगा मोक्ष के लिए कथा की क्या जरूरत है मोक्ष में तो आप समाधि लगाएंगे ना समाधि में क्या कथा सुनाने वो तो कथा नहीं ये तो कथा का मतलब यह तो पारिप्लव सुनाने के लिए है ऐसा हम्म ऐसा कहते हैं ये सामान्य श्रुते इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होता है इसलिए ये अपवाद है ये पक्ष पूर्व पक्ष है तो तब कहते हैं सामान्य श्रुते है। यहां जो देखिए उपनिषदों में जितने श्रुति आई है ये सामान्य विधान किया है यहां तो ये नहीं कहा कि ये अश्वेध याग में इसको सुनाना चाहिए या ज्योधिष्टो में सुनाना चाहिए या अन्यत्र सुनाना चाहिए ऐसा कोई स्थान विशेष नहीं कहा कोई विशेष नहीं सामान्य से कहा है ठीक है एक बात यह है दूसरी बात है आपके यहां जो पारिप्लव सुनाना है यह ऐसा तो नियम नहीं कि कहा कोई भी पारिप्लव सुना सकते ऐसा तो नहीं है ना कि पहला कौन सा सुनाना चाहिए दूसरा कौन सा सुनाना चाहिए तीसरा कौन सा सुनाना चाहिए यह सब नियम बनाया है उसी के अनुसार सुनाएंगे जैसे पहले दिन में अश्वेध के प्रथम आहनि मनोरवश्य दो राजा ये सुनाएंगे, द्वितीय आहनि दूसरे दिन में येमो वैवश्य दो राजा यमराज की कथा सुनाएंगे, और तृतीय आहनि तृतीय दिन में वर्णो आदित्य ऐसा चलता है ऐसा और भी जितना जितना दिन है एक एक का ऐसा बताया गया है इसलिए आपके यहाँ जो पारिप्लव है ना ये तो निश्चित है कहीं भी कोई नहीं सुना सकता तो मनुर्वैवस्व राज विशेष संकर्तन वैकल्य विशेष विशेषपरतया संकोज प्रदर्शन श्रुत्या लिंग से अबाधो दर्शिता इसलिए विशेष संकीर्तन के द्वारा विशेष एक एक का नाम लेकर के वहां पारिप्लव का निश्चय किया है इसलिए वैफल्य परिहाराय उसमें विशेष संकीर्तन विफल ना हो कि विशेष संकीर्तन क्या तो कुछ मतलब है ना पहले दिन में मनु की ही कथा सुनाने बोला दूसरे दिन में यमराज की कथा है और तीसरे दिन में वरुण की कथा है तो ये गे का विशेष बताया तो ऐसे में उसको विफल नहीं सिद्ध कर सकता अब वहां की कथा सुनाने के लिए कहा ही नहीं ऐसे दिन में याज्ञवल की कथा सुना बोला ही नहीं अब यदि सुना भी देते हैं तो वो शायद वो उसको बहिरा आ जाए तो ये ने बल्कि को वही वो सोचते हैं कि अगर इतना कर्म करने के बाद अंत में तो उन्होंने सन्यास लिया अब मुझे भी तो ही करना चाहिए सोच करके वो कर्म छोड़ देगा तो इसीलिए ऐसे कथा नहीं सुनाए गलती से भी जो सुन करके वही आ जाए तो कर्म छोड़ दे तो पूरा खर्च किया हुआ अर्थ हो जाएगा ना इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कथा मान करके करे ऐसा नहीं हो सकता इसलिए विशेष परतया संकोच प्रदर्शन ना तो विशेष श्रुतियों को लेकर के यहां संकोच किया गया मैंने सबको नहीं ले सकते सबको लेके तो हो जाएगा प्रॉब्लम कि अब जिसको जिस प्रकार से कर्म करना चाहिए जो कर्म में लगा हुआ है विधा में भी कहा जो जिस कर्म में लगा हुआ है उसको उसी कर्म में तत्परता से करने के लिए आप प्रेरणा दे तो अच्छा उस कर्म से उसको विमुख करने के लिए कोशिश करें तो नहीं हो सकता अब गलत काम कर रहे हैं तो सही मार्ग दिखा सकते हैं लेकिन सही मार्ग दिखा, दिखाने पर भी यदि गलत में ही जाता है तो वहां जाके करके फिर भोगने के बाद ही वो सीखे ऐसा होता रावण को कितने लोगों ने समझाया देखो तुम्हारे पास सब कुछ है तो ये एक सीधा को ला करके ऐसा रख के ये सब आपत्ति क्यों झेलनी है उसको वापस भेज दो ऐसा करके सुनाया सभी ने सुनाया अपने गुरु लोगों ने सुनाया मित्रों ने सुनाया अपनी पत्नी ने बहुत मंदोदरी ने बहुत कुछ सुनाया कुछ भी नहीं माना उसका दिमाग में ये बैठ गया अब वो पहले कुछ घटना हो गई थी वो उसके अमन में बैठा हुआ था तो फिर वो बिठाते वहां वहीं रखे रहे और बाद में अंध तक फिर वो छोड़ा भी नहीं फिर चला गया ऐसा होता इसलिए वो करने के लिए उपदेश देने पर भी ऐसा कर्म का बल हो तो उसी में ही उसको करना पड़ता और दूसरा ये कोई धार्मिक कार्य करता है तो धार्मिक कार्य करता है किसी की भलाई करता है तो कभी भी उसको विमुख नहीं करना यदि यद्य अज्ञान के प्रेरित कार्य है वो तब भी उसको विमुख नहीं करना चाहिए उस कर्मों को करने के बाद में उसको आगे गति मिल जाती है इसलिए यहां जब अश्वमेध या करने के लिए बैठा हुआ बहुत पैसा खर्च करके सब कुछ करने के लिए बैठा हुआ उसको जाकर के यदि आप उपनिषद की कथा सुनाएंगे तब तो हो सकता है वो बीच में छोड़ दे आपत्ति हो जाएगी इसलिए ऐसा नहीं करने को कहा है तो यहाँ विशेष श्रुदी के द्वारा सामान्य श्रुदी का संकोच हो जाता है यानी सामान्य सबको नहीं लिया जाएगा विशेष को लिया जाएगा इसलिए श्रुतिया लिंग से अबाधो दर्शिता श्रुति के द्वारा लिंग का अबाध दिखा दिया यानी लिंग प्रमाण को यहाँ शब्द सामर्थ्य के द्वारा बाधित नहीं किया है ऐसा यहाँ मानना चाहिए कहा यही उसका उत्तर में आएगा पहले सूत्र देखिए पारिप्लवा चेत न विशेषित्वाद तो, तो उपनिषद वाक्यों को लेकर के विचार होने से उसको यहां अनुवर्तन करना पड़ेगा जो भी उपनिषद वाक्य है यह पारिप्लवा पारिप्लव उद्देश्य के लिए है इसका प्रयोजन पारिप्लव है यह पारिप्लव शब्द ये विशेष कथाओं के लिए है जो कर्म में अश्वमेधादि कर्म में बीच में प्रयोग किए जाते हैं उनका नाम पारिप्लव है यह पूर्वपक्ष है पारिप्लवार चेत जहां तक पूर्व पक्ष न विशेषी तत्वाद सिद्धांत ऐसा नहीं होगा क्योंकि पारिप्लवार्थ सभी को नहीं माना गया है आपके यहाँ भी पारिप्लवों का विशेष निर्देश किया है जिनका निर्देश हुआ है निर्दिष्ट पारिप्लवों का ही प्रयोग होगा अन्य का नहीं होगा विशेष होने से ये नहीं हो सकता है बाकी यहाँ हमारे उपनिषद वाक्यों तो को लेकर के वहाँ कोई चर्चा ही नहीं अध याच्वल्य दु मैत्रेयी च काय नीच अध वहाँ संबंध दिखाने के लिए कहा कि याज्ञवल्की के दो दो भारियत दो पत्नियां थी वो बहुत मैत्रेयी और कात्यायनी कहते हैं पहले जो पहले पत्नी मैत्रेयी है तो मैत्रेयी पत्नी में उनको कोई पुत्र नहीं हुआ संतान नहीं हुआ इसके कारण याज्ञवल्की ने दूसरी शादी की थी कात्यायनी से कात्यायनी के शादी करने के बाद में एक पुत्र हुआ जो कात्यायन नाम से प्रसिद्ध है जिन्होंने बाद में स्रौद सूत्र आदि लिखा है जो अभी उत्तर भारत में जो स्रौद सूत्र गृह सूत्र आदि चलता है सब कात्यायन का चलता है तो कात्यायन बहुत बड़े ऋषि हुए याज्ञवल्क्य के पुत्र है तो कात्यायन ईचा दो पुत्र दो पत्नी है एक पुत्र है प्रदर दनोह वैवो दास प्रियम धाम उपजगा और एक कथा है प्रदर नाम के एक राजा था बहुत बड़ा राजा था बहुत सूरवीर राजा वो अपने अपने देवोदास दिवोदास के पुत्र थे तो वो अपने सूरवीरता के कारण देवलोक तक पहुंच गया मान देवलोक तक उनकी ख्याति पहुंच गई और इंद्र से प्रियम धामों पर इंद्र के लिए जो प्रिय धाम है स्वर्ग वहां गया वहां जाकर के आ, इंद्र ने बुलाया उनके सूर्यवीरता को लेकर के इंद्र ने वहां आमंत्रण दिया वहां चला गए और वहां जाकर के फिर के साथ चर्चा हुई तो इंद्र ने पूछा कि आप इतने बड़े सूर्यवीर राजा हैं यहां आए हैं तो आपको क्या चाहिए हमारे से क्या चाहिए ऐसा पूछा तो राजा है उन्होंने बोला वो भी बुद्धिमान निकले उन्होंने बोला कि अब मैं क्या पूछू आप तो जानता है सब कुछ तो मेरे लिए जो अच्छा आप समझते हैं सबसे हिततम जो समझते हैं वो हमें बता दी ऐसा करके कहा तब फिर उन्होंने प्राण विद्या को उपदेश दिया प्राण ब्रह्म इत्यादि जो उपदेश है पहले दो अधिकरण आया है आपने इस अधिकरण को पढ़ा है प्राण प्रदर्दनाधिकरण यह तो एक कथा हो गई और एक कथा है ज्ञानश्रुति ही पौत्रायण पुत्र पौत्रायण ज्ञानश्रुति था एक राजा और श्रद्धा देय श्रद्धा से दान करता था बहुदायी बहुत दान करता था जो विपूलता दान करता बहु वाक्य और बहुत अन्न पका करके अन्नदान करता था ऐसा राजा था ये रा, ये तो कथा ही है ना कोई राजा था ऐसा सब किया था इतव आदिशु वेदांत पठितेशु आख्याषु संशया अब ये सब वेदांत में पठित आख्यान है अब वेदांत के साथ इसका क्या संबंध है यह कोई उपदेश तो है नहीं कोई कथा कह रहे अब इसको लेकर के बहुत लोगों को संशय भी हो जाता है वेदांत में इस प्रकार की कथा आते हैं तो फिर क्या करना चाहिए और कई लोग जो पक्के वेदांत होते हैं बोलते हैं ये सब जो है ना कथाएं हैं इनको पढ़ना नहीं चाहिए वेदांत कमजोर हो जाएगा क्योंकि वहां राजा के बारे में कथन है राजा ने बहुत दान किया इत्यादि कह रहा है और उसके बाद वहां कुछ उपदेश दे रहा है हम केवल उपदेश को देते हैं बाकी राजा की कथा को छोड़ देते जो पक्के कत्र वेदांत होते हैं उनको ये कथा सब पसंद नहीं आती ऐसे छोड़ देते अब उपनिषदों में कथाएं रखी है तो उसका क्या प्रयोजन है यह समझ में नहीं आता तो इसीलिए यहां विचार किया जा रहा है वेदांत पठितेश आख्याशय किमानी कि पारिप्लव प्रयोगार्थानी आहोषित सन्निहित विद्या प्रतिपत्यर्थानी इस प्रकार से जो एक अंश में पढ़ते हैं दूसरे अंश में नहीं पढ़ते हैं उनको ये ब्रह्मसूत्र के इन अधिकरणों पर विचार करना चाहिए कि आप वेदांत मानकर के जिनको पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए क्यों होना चाहिए इसका सब अर्थ यहां किया और कई वेदांत के अध्येता छांदों के उपनिषद के जो प्रथम पांच अध्याय तक अध्ययन नहीं करते और इसी प्रकार वृदार्णिक उपनिषद का भी अंतिम अध्यायों का या प्रथम भाग का वृदार्णिक उपनिषद पढ़ते ही कम है लेकिन जो भी उसमें एक सब छोड़ देते हैं पांचवा षठवां अध्याय नहीं करते और छांदो का पूरा पांच अध्याय नहीं करते क्यों ये पांच अध्याय में उनको सारी कथाएं दिखाई पड़ती है वो कथा है कोई उपासना है कुछ कुछ है ऐसा है करके दिखाई पड़ता है इसलिए षष्ठ सप्तम अष्टम तीन अध्यायों को पढ़ाते हैं अब वो समझते हैं कि इसी में ही वेदांत है बाकी में नहीं है ऐसा करते हैं जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए कारण ये है कि हमें तो ये मानना पड़ेगा कि हमारे से भी पक्के वेदांति रहे हैं शंकराचार्य जी भगवान ये तो हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा ना तो हमसे तो कमजोर वेदांती तो है नहीं और हमसे कट्टर वेदांती नहीं ऐसे भी नहीं है तो पक्के वेदांती थे कट्टर वेदांती थे तो मानना ही पड़ेगा अब ऐसे में शंकराचार्य जी ने जिन उपनिषदों को चुन करके भाष्य लिखा है ऐसा माना जाता है और उपनिषदों को ग्रहण करते समय भी उन्होंने जितना अंश में भाष्य लिखने की आवश्यकता समझी उतने अंश में भाष्य लिखा अन्य में नहीं लिखा यह तो स्पष्ट है क्योंकि बृदारण्यक शतपथ ब्राह्मण के अंतिम आठ अध्याय को बृदारण्य कहा जाता है शतपथ ब्राह्मण में आप देखते हैं तो आठ अध्याय को बृहदारण्य कहा जाता है किंतु उसमें सुनो अभी पूरा बोला नहीं तो आठ अध्याय को बृदारण्य कहा जाता है वहां और उसमें क्या है भाष्यकार ने दो अध्याय छोड़ दिया दो अध्याय लिया नहीं और अंतिम छह अध्याय लिया जो हमको अभी उपनिषद रूप से प्राप्त है तो जब आठ अध्याय का नाम बृहदारण्य का है उस कांड में पूरा बृहदारण्य लेना तो तो आठ अध्याय को लेते तो उन्होंने आठ अध्याय को नहीं लिया दो अध्याय छोड़ दिया क्योंकि उसमें प्रवर्ग कर्म प्रवर्ग कर्म के संबंध में चर्चा है कर्म है वहां उपासना थोड़ी बहुत है लेकिन ज्यादा कर्म के विषय में है और उसमें भाष्यकार ने भाष्य नहीं लिखा तो प्रकरण के दृष्टि से देखा तो पूरा आठ लेना चाहिए था उसको दो छोड़ दिया इसका मतलब भाष्यकार जितने वेदांत के लिए उपयोगी समझे उतना लिया और उसमें भी जो छह अध्याय ष्ठ अध्याय में कुछ कर्म का विधान भी है और कुछ उपासना विधान भी है जैसा पुम बंथन आदि कर्म है तो पुत्र मंथन कर्म है इत्यादि सब है वो सब मिला के लिया इसी प्रकार ये जो छांदों की उपनिषद है छांदों की उपनिषद तलवकार शाखीय छांदों के ब्राह्मण के अंदरगत अंतिम भाग आता है छांदों की उपनिषद और वो भी पूरे दस अध्याय अब हमारे पास आठ ही है क्योंकि जो दो अध्याय छोड़ दिया वो भी उसी प्रकार कर्म के विषय में ज्यादा चर्चा इसलिए छोड़ दिया इसी प्रकार आदर उपनिषद आयदर्य उपनिषद भी पहले प्राणविद्या आदि है और प्राणविद्या आदि में कोई भाषा मानते भी है तो वहां भी उसको लिया नहीं परिसमाप्तम कर्म था अपरब्रम विज्ञान करके भाष्य शुरू करते हैं आदरयू परिषद तो इस प्रकार से भाष्यकार ने जिस पर भाष्य लिखने उचित समझा वेदांत की उपयोगी समझा उतने को ही लिया है अब भाष्यकार ने जिसको लिया है उसको हम कैसे छोड़ सकते जब भाष्यकार ने भाष्य लिखा है उसको छोड़ने का अधिकार हमें कैसे हो सकता और हम भाषिकार से भी और और समझदार बनते हैं तो फिर कैसे होगा ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि आप जब अध्ययन करते हैं छांदों के उपनिषद का अध्ययन करने से आपको मालूम होता है कि षष्ठ अध्याय में प्रवेश करने के पहले पांचवा अध्याय में जो कुछ कहा है, उसकी आवश्यकता होती है अब आपको यहां भी मालूम पड़ेगा भी कि अभी तक जो लंबा हम चर्चा किया उसका क्या प्रयोजन है चतुर्थ तो अध्याय में मालूम पड़ेगा कि इतने सारे चर्चा करने का क्या तात्पर्य तो तो है तो उससे आपको साराश और उसका प्रयोग सिद्ध होता नहीं तो प्रयोग सिद्ध नहीं होगा कि अब वो व्यर्थ है तो केवल तीन अध्याय का भाषाकार लिखते तो ग्रंथ भी छोटा होता अच्छा होता ऐसा नहीं किया उन्होंने पूरे आठ अध्याय का लिखा इसका मतलब पांच अध्याय में भी कुछ है। प्रयोग है कुछ आवश्यकता है उसको जानने की आवश्यकता है कारण यह है कि आप देखे ना ब्रह्मसूत्र में ब्रह्मसूत्र में कितने सारे अधिकरण छांदों के लेकर के यदि वो अध्याय की चर्चा नहीं करते तो यहां हम कैसे समझते उसको इसीलिए भाष्यकार ने लिखा क्योंकि ब्रह्म सूत्र में सूत्रकार तो और भी विद्वान है और भी इस विषय में वेदांत के ही प्रमाण प्रामाणिक आचार्य हैं और वेदांत प्रमाण के अवतार है व्यास भगवान सब शास्त्र के स्वरूप है तो उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर इन विषयों पर चर्चा की है तो वो वेदांत से नहीं जुड़ा है तो नहीं करेंगे तो उन्होंने किया है इसीलिए उन्होंने पांच अध्यायों को भी वहां रखा और जो ब्रदार ने कहा बहुत सारे प्रकरण उसी से जुड़े हुए उसी को भी रखा और केवल तत्वम आदि वाक्यों को ही लिया ऐसा नहीं अच्छा जिनको ब्रह्म सूत्र का अध्ययन नहीं करना है केवल सारा अंश समझना है ब्रह्म सूत्र का अध्ययन नहीं करना है उनके लिए तो ठीक है वो नहीं पढ़ते हैं तो उनको ये समझ में ये समझना नहीं वो भी नहीं समझना तब तो हो जाएगा लेकिन ऐसा पूरा यदि वेदांत का अध्ययन करना है प्रस्तात्री का अध्ययन करना है तब तो जैसा भाष्यकार ने लिखा है प्रस्तान त्रय भाष्य उसी क्रम से उसको करना पड़ेगा क्रम क्या है पुस्तकों का क्रम तो आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन जितना अध्याय उन्होंने लिया उतना करना ही पड़ेगा इसमें यह निश्चय होता है इसीलिए यहाँ ये वेदांत पठित आख्यानों में ये आख्यानों को रखा किस लिए इसका कुछ प्रयोजन है प्रयोजन के बिना आख्यानों को नहीं रखा इसलिए कहते हैं कि पारिप्लव उपयोगार्थानी आहोषित है सन्निहित विद्या प्रतिपत्यर्थानी अथवा यह सन्निहित विद्या यानी जिस विद्या की बात कहने जा रही है उस विद्या को लेकर के ये कथा है वो तो विद्या को प्रस्तुत करने के लिए एक विद्या गंभीर विद्या के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं उस विद्या को आ, प्रस्तुत करना है उसका प्रस्ताव रखना है इसके लिए ये रखा गया कुछ साधन भी उसमें आता हूं दो विकल्प कर दिया या तो पारिप्लवार है अथवा यह सन्निहित विद्या की प्राप्ति के लिए है पारिप्लवार आईमा आख्यान श्रुतया तो पूर्वक्ष कहता है ये सारे की ही है कथा के लिए है क्योंकि ये भी सब कथाएं जैसे अन्य अन्य कथाएं है इसी प्रकार ये भी कथा है आख्यान सामान्य आख्यान प्रयोग से ज पारिप्लवे और हमें एक शास्त्र में विधि भी मिलती है जितने भी आख्यान आते हैं कथाएं आती है उनको पारिप्लव के रूप में प्रयोग करना चाहिए ऐसा मिलता है ये पारिप्लव आचक्षिता ये विधि वाक्य है ठीक है ना वो कथा के रूप में प्रयोग करते तदस्य विद्या प्रधानत्म वेदांत आनाम फिर क्या होगा तब तब तो विद्या के लिए वेदांत नहीं होंगे वेदांत तो कर्मकांडी को कथा सुनाने के लिए हो जाएंगे ऐसे सुनाते भी है हाँ वो जैसे ईशावासी आदि मंत्र है ना उनके यहाँ ईशावासी आदि मंत्र का कोई प्रयोग नहीं होता वो क्या करते है? कर्म करते करते अंत में ईशावासी आदि उपनिषद को पढ़ते हैं और थोड़ा सुनते हैं समाप्त करते हैं उसका प्रयोग नहीं होता है ईशावासी उपनिषद जो है ना ये संहिदा भाग शुक्ल आजुर्वेद के संहिदा भाग के चालीस अध्याय बाकी सब में कर्म का विधान है उसके बाद में इसमें ऐसे अंत में श्लोक कह दिया बस अठारह श्लोक है वो पढ़ करके पूरा कर देना है बस उतना ही करते हैं उसका कोई प्रयोग नहीं मानते तो ये ऐसा ही यहां भी हो जाएगा तदश्चित विद्या प्रधानत्व वेदांतान सब तो वेदांत विद्या प्रधान नहीं होगा विद्या के लिए नहीं होगा मंद्रवत प्रयोग शेषत्वादी चेत जैसे मंत्र होता है मंत्र क्या है प्रयोग के लिए, के लिए होता है प्रयोग समवेदार्था मंद्रा कोई प्रयोग के लिए प्रयोग मैंने याग में प्रयोग होता है प्रयोग विधि है तो याग में प्रयोग करने के लिए होता है स्वाहा का आदि करने के लिए मंदिर होते हैं तो वैसे ही ये वेदांत के भी हो जाएंगे इति चेत यहां तक पूर्व पक्ष है इतना ही तर्क दिया उनके पास और कोई तर्क नहीं एक तो ये विधि है पारिप्लव माचक्षिता ऐसी विधि है इसके कारण जितने भी कथाएं आए उसको ऐसे मानना तन्ना कहते हैं ऐसा नहीं है क्यों कस्मात विशेष आपके यहां जो पारिप्लव कहेंगे वो विशेषित कहेंगे मतलब विशेष विशेष को कहा है सबको नहीं कहा पारिप्लव माचकीदा ही प्रकृत्या वहां अश्वेध या के प्रकरण में पारिप्लव माचक्षीदा ऐसा आरंभ करके मनुर्वैवस्वो राजा इतव आदिनी का चिद्याना त्र विशेष मनुर्वस्वो राजा इत्यादि कुछ ही आख्यान को वहां पारिप्लव के रूप में कहने के लिए कहा जैसा अभी हमने सुनाया था आपको भाई वसोत राजा और उसके बाद यम यमराज के बारे में वरुण के बारे में आज आख्यान सर्वग्रहीति सर्वगृहिति यदि आप कहते हैं कि कथा सामान्य होने से वहां भी कथा है यहां भी कथा है, है तो कथा सामान्य होने पर सबका ग्रहण करना चाहिए यदि आप ऐसा समझते है गृहिति गृह ग्रहणम सर्वगृह दी मन सर्वग्रहणम तब तो अनर्थकमेव एवं इदम स्यात् तब तो फिर अनर्थक हो जाएगा केवल इतना ही कहना था मंत्र को कि आप पारिप्लव को कही जितने भी पारिप्लव है सबको कहिए तो कोई भी कथा कहीं भी कह देते ऐसा नहीं कहा कि प्रथम दिन में मनु के बारे में कहो और दूसरे दिन में यम के बारे में कहो तीसरे दिन में वरुण के बारे में कहो ऐसा एक एक अलग अलग होता इसीलिए ये ऐसा नहीं हो सकता है ये पारिप्लवार्थ के ऐसा नहीं हो सकता है विशेषित है तस्माद न पारिप्लवार ये दे आख्यान श्रुतः इसके कारण ये वेदांत के जितनी भी श्रुतियां हैं या याज्ञबल्य आदि कथाएं हैं ये पारिप्लव के लिए तो है ही नहीं और जो पारिप्लव आख्यान करते हैं वो वेदांत का अध्ययन नहीं करते वो तो मनोर तो राजा इत्यादि जो कथा है वहां आती है वहां भी बहुत सारे कथाएं हैं ऐसे तो वो कथाओं का उन कथाओं का तो संबंध होता है उन कथाओं का आख्यान करते हैं और सुनाते हैं कर्म को समाप्त करते हैं तो ये वेदांत की जो कथाएं हैं उसका प्रयोजन तो अन्य है वो आगे बताएंगे वेदांत की कथाओं में जो प्रयोजन है ये तो सरलता से समझने के लिए और कुछ साधनों के बारे में जानने के लिए ये कुछ साधनों का संकेत होता है जैसे आज्ञावल के बारे में हमने कहा कि वो कुछ साधनों का संकेत है ऐसे ही ज्ञान के बारे में भी देखते हैं वो इतने बड़े राजा थे और सब कुछ करता था उनका दान धर्म के बारे में वो संकेत मिलता है ऐसे तो कुछ साधनों का संकेत इन कथाओं से प्राप्त होते हैं और उन साधनों के माध्यम से आगे वेदांत का ज्ञान आप सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए इन कथाओं का प्रयोग वेदांत में आया पूर्णस्य पूर्णमीदर्णापूर्ण मुदश्यते पूर्णस्णमायूर्णमेवशिष्य ओ शा शाते शां सदुरमराज